एक और प्रश्न है बहुत सारे भक्तों को ये शंका होती है कि भगवान के अभिषेक में बहुत सारा दूध दही घृत आदि ज्यादा जाते हैं और सारा क्या है एनीवे anyway, प्रश्न का सारा अर्थ है कि इतने इतने सारे किंच चीजों भगवान को अर्पित होते तो उससे क्या फायदा होता है तो अच्छा हो यदि सब कुछ इतना पैसा इतना खर्च इतना सा खर्चा था ऐसे अभिषेक करने के लिए तो अच्छा होता तो पैसा दरिद्रों को अंकोदन बहुत भूखी लोग हैं ओ माय गॉड उस फिल्म का सिद्धांत वो भी है तो उस फिल्म का रिलीज का थोड़े समय के बाद इस विषय के बारे में मैं भरूच गुजरात में एक पत्रकार का सम्मेलन में था और सब पत्रकार तो एक ही चुनौती की, की भारत में इतना विशाल मंदिर बनाना है और मंदिर में बहुत सोना भी देना है और इस देश में बहुत गरीब लोग हैं तो भगवान को इतने सारे अच्छे अच्छे चीज देना है क्यों गरीबों को दे दो hmm. इस बहुत सारे भक्त ये ही शंका होते थोड़ तो जाओ जो ऐसे शंकित होते हैं। तो फख नहीं है ओ माँग, ओ माय माय गॉड देखने वाले हैं तो मेरा जवाब था कि तो आप गरीब नहीं है तो आपके पास काफी पैसा है तो आप आपका आपका पैसा गरीब गरीबों को दे ओ माय गॉड बनाने वाले तो क्रोक्रो रुपया मिला उस फिल्म बनाने से तो क्या वो गरीबों को देते वो सब आमदानी जो मिला तो वो पत्र का सब ज्यादा संतुष्ट नहीं थे फिर मैं और भी बात बोला की वास्तव में भारत तो अमीर देश गरीब देश नहीं है लेकिन सब पैसा स्विट्जरलैंड पनामा, वो सब देशों मान्य श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के पहले बल कि और सब ब्लैक मनी जो विदेश में है हम लेके आएंगे और हर एक भारतीय नागरिक को पंद्रह लाख रुपया देंगे अभी अभी तो चुपचाप है उसके तो इतना सब पैसा विदेश में है भारत के तो पहले वो सब किसके पे ओ, नाम तो नहीं कहूंगा तो वो सब बड़े बड़े अमेरिके पास है तो वो पास लेके आओ वो वो वो पैसा लेके आओ वो गरेबोंग खो दे दो तो। लेकिन गरीब गरेबंग रहेंगे क्योंकि गरीब जो है वास्तव में तो गरीब नहीं है और सबके पास कुछ ना कुछ पैसा है लेकिन क्या वो बेड़ी शराब पीते है टी टीवी देखते है और सबके पास पैसा है आ, सेल के लिए है और बीड़ी शराब वो सब के लिए तो गरीबी होती है क्यों ऐसा है कुछ लोग जो गरीब है तो गरीब है क्योंकि पूर्व जन्म में कुछ भाप किया है एक बार वो अमेरिका में डिट्रॉइट में दो क्रिश्चियन फादरे फ्रोफाट के पास आए डिट्रॉइट में इसको का मंदिर बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है उसको दाम बहुत बहुत मिलियन डॉलर हो सकता लेकिन शिलो प्रोफाट कम दाम में बहुत कम दाम में खरीद ले तो दो फाद्रे बोले कि वो गरीबों को खिलाना और शिलइबल से always be with us मतलब गरीबी लोग तो ऐसे हो जो भी प्रकल्प हम करेंगे गरीबी हथाने के लिए इंदिरा गांधी का चुनाव के फाले मुझे याद है बहुत साल खे फाले इंदिरा गांधी का एक काथन था गरीबी हाथा तो इंदिरा गांधी आई है गाय है और अभी तक गरीबी है और अमेरिका में शिल प्राव उन्होंने कहा कि मैं बहुत आश्चर्य लग रहा था जब सार अमेरिका गाया था क्योंकि भारत ने हमें सुना है कि अमेरिका में सब रास्ते पर सोना डाला है और सब लोग तो बड़े बड़े आमिर हैं और वहाँ पर भी आए गरीब लोग तो सब जाएगा है गरीबी हाथ न संभव नहीं है क्योंकि कुछ लो, कुछ लोग काम फल वाइस है और दूसरी बात है कुछ लोग की चेतना इतना नीच है कि उनको पैसा दे के भी वे शराब पियंगे उससे तो ऐसे लोग को पैसा नहीं देना अच्छा हो प्रसाद खिलाना वो अच्छा है तो गरीबी होते देश में ऐसे सामाजिक समस्याओं होते क्यों क्योंकि हम भगवान को सोना चंदी और ऐसे अच्छे अच्छे चीज भगवान को नहीं देते हम हमारे जब में हमारे पास हम सब कुछ रखते हैं भगवत में एक श्लोक है यथाथुर और मूल निश्यम थी तथा शाखा प्राणोपहार अच्छा यथे इंद्रियानम तथाई पर सारवाह नमाच्यूत दो दुष्यंत है तो यदि हम भोजन फेत को देंगे तो पूरा शरीर पुष्ट हो जाएगा यदि हम प्रयास करते है कुछ भात कान में लगाना कान में कमजोरी है ठीक से बात नहीं सुन सकते तो उसमें भात घी दाल उसमें लगाओ लेकिन उससे फायदा नहीं होगा और फायों हाँ। में कमजोरी है में बहुत डांसिंग किया था कीर्तन में तो ठीक है तो चपाती लगाओ फायों लेकिन उससे फायदा नहीं होगा तो यह स्थान पर भोजन देना चाहिए वो स्थान के उदर फेत और दूसरा उदाहरण है कि एक वृक्ष का मूल है आ, फिर डाल शाखा है शाकांग है फातांग पुष्प फल वो सब है तो जिससे वो सब पत्ता फल इत्यादि सूख नहीं जाएगा इसलिए वो वृक्ष का मूल पर जल देना चाहिए तो इस प्रकार भगवान सब जीवों सब कुछ केन्द्र बिंदु है और सब कुछ भगवान को देना चाहिए और इस प्रकार सब संतुष्ट हुएंगे तो हम ऐसे नहीं बोलते है कि खाली भगवान को सब कुछ दे दो और किसी को और कुछ नहीं देना लेकिन सब कुछ भगवान को देना है और भक्तों प्रसाद के रूप में सब कुछ जो भाई भगवान को देते हैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करते जैसे वो अभिषेक था जिसमें बहुत घी दही दूध हाँ ऐसे बहुत बहुत, बहुत खिनसी चीज फ्रूट जूस भगवान को अर्पित था और सब जो उपस्थित थे वो अभिषेक चरणामृत मेला हम गरीबों को मना नहीं किया यहाँ आना सब आमंत्रित था सब गो सब जो आने चाहते थे तो आ सकते और सब नरसिमहदेव का चरणामृत मिला तो यही हमारा जवाब है और नास्तिक लोग तो स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन देखो ये ऐसा विचार क्या है कम्युनिस्ट विचार तो सब सभी लोगों को सब कुछ पाता हूँ लेकिन रशिया में वो प्रथम कम्युनिस्ट देश था रशिया तो कम्युनिज्म स्थापित था कैसे बहुत राशन लोग को कुन करने से क्रो करो वो राशन लोग तो उसके तो, लेनिन, लेनिन बाद स्टालिन तो अपने नागरों बहुत क्रो करो खुद के नागरिक को कुन किया और धनी लोग व्यापारी लोग और सब निर्दया सबको खुन के और उसके बाद क्या था वो फिर भी में वी प्रभुपात बहा गए थे और देखते देखते देख देख देख कि क्या है कि अच्छा फूल फल सब्जी नहीं मिलते और ब्रेड के लिए लोग बहुत लंबा लाइन में खड़े रहने हैं क्या खाने के लिए क्या उपलब्ध है मंगस मंगक्स और ब्रेड में भी गाय था वो कॉम्युनिस्ट का समय और चावल चावल उपलब्ध था लेकिन बहुत खराब क्वालिटी और सब्जी में आलू आलू उपलब्ध था आलू और कैबिज और कुछ नहीं और हम एक बार एक दुकान में कुछ फुलकोपी देख लेकिन वो भी ऑलरेडी बासी हो गया था तो वेजिटेरियन डाइट के लिए तो लगभग नहीं था कुछ और सब लोग फायदा मॉस्को में सब ज़्यादा लोग तो फायदा सही जाते थे वो उनकी साधारण लोग की आर्थिक अवस्था भारतीय लोग से निम्न था तो कॉम्युनिज्म से क्या फायदा था चाइना में भी कम्युनिस्ट रेजीम आया था कॉम्युनिस्ट राज्य था और कैसे आय करो करो अपने नागरिकों को खुन करने से तो फिर, जो, फिर भी फायदा आर्थिक फायदा नहीं था आ, हम हम कैपिटलिज्म का प्रचार नहीं करते हम वाराष्ट्र धर्म का प्रचार करते है लेकिन कॉम्युनिज्म इस धारणा कि हम uh, घरेबांग गे भी हथेंगे वो फेल निष्फल निष्फलित था वो प्रयास <clears throat> हरे कृष्ण